भागवत महापुराण पंचमस्क असादशोध्याय भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन श्रीशुकुवाच तथा च भद्रश्रवा धर्मसु तत्कुपत पुरुषा भद्राशु वर्षे साक्षा भगवत वासुदेव प्रिं प्रिया तनुधर्मयीशेषाधान समाधिना सन्निधाप्येदम अभिगणंता उपधावंती श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन वर्ष में धर्मपुत्र भद्राश्रवा और उनके मुख्य मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की है ग्रीव संज्ञक धर्मई प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठ के द्वारा हृदय में स्थापित कर इसे इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं भद्रस्रवस ओम नमो भगवते धर्माजात्मा विशोधनाय नमती भद्रस्रवा और उनके सेवक कहते हैं चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है अहो विचि भगवद्विचेठिम ग्रंथम जनोजी मिषन्न पश्यती ध्यान सद्दर्कर्म सेवित निर्हित्य पुत्र पितरम विष अहो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुक्ष विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उछेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पितादी की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है वदंति विश्व कवय स्मृन स्वरम पश्यध्यात्म विदो विपश्चितः तथा मुह्यंती तवाज माया सुविस्मित कृत्याजम नित विद्वान लोग जगत को नस्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं तो भी जन्म रहित प्रभो आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक है मैं आपको नमस्कार करता हूँ कार्य कारण सर्वात्म व्यतिरिक्ते च वस्तुतः परमात्मन आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं तो ठीक ही है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं वे युगातो तमसा तिरस्कृतान रो नुरंग विग्रह प्रत्याजते वै कवे भी आचते नमस्ते वितथे आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है प्रलय काल में जब तमह प्रधान वेदों को चुरा ले गए थे तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प नाम को आपको मैं नमस्कार करता हूँ हरिवर्षे चा भगवर हिपेनाद्रूपग्रहण निमित्त मुद्दरस्ते यदिम रूपम महापुरशगुण महाभागवत दैत्यदानवकुतीर्थीकरणशीलाचरि प्रहलादोंवधान्यन्य भक्ति सह तदर्ष पुरुष रूपास्ते इदम हरि वर्ष खंड में भगवान निशेष रूप से रहते हैं उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था उसका आगे सप्तम स्कंध में वर्णन किया जाएगा भगवान के प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं ये प्रहलाद जी चित गुणों से संपन्न है तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से जैत्य और जानवों के कुल को पवित्र कर दिया है वे इस मंत्र तथा स्त्रोत्र का जप पाठ करते हैं ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जथे जथे आविर्विर्भव भद्रनख भद्र कर्मासेन रंधय रंधय मो ग्रस, ग्रस, ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयाम अभय महात्मि ओम छोम ओंकार स्वरूप भगवान सिंहदेव को नमस्कार है आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं आपको नमस्कार है हे वद्रनक हे वद्रद्रष्ट आप हमारे समीप प्रगट होइए प्रगट होइए हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए जला डालिए हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए नष्ट कीजिए ओम स्वाहा हमारे अंतकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित होइए ओं स्वस्थ प्रतीजता ध्यान तो भूताने शिव मिथो धिया मन भद्रम भजता नोमति रप्य हेतुकी नाथ विश्व का कल्याण हो दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्रीहरि में प्रवेश करे मागार दारात्मा जबित बंधु छो चंगो यदि सात भगवत प्रिय सुना या प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मान सिद्धूरा तथेन्द्र ततेन्द्रियप्रियः प्रभो घर स्त्री पुत्र धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य आनंदादि से संतुष्ट रहता है उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है वैसे इंद्रियलोलोक पुरुष को नहीं होती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 भक्तस्य कुतो मनोरथे नावो तो वहि जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं किन्तु जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुक्ष बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है हरी साक्षात भगवान शरीर नाम आत्मा इवतो महा वैसा दंपती नाम। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है उसी प्रकार साक्षात श्रीहरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है गुण की दृष्टि से नही तस्माजो राग विषाद मनो मानस भय दैन पूलम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 के तुम्हाले पी भगवान कामदेव केतुमले भगवान्मदेवस्वण लक्ष्याचया प्रजापते दुहेत्रीण पुत्राण तद्वर्षपतीयुषात्रसख्या गर्भ महापुरशमहाजशो देंजित मनसा वर्ष में लक्ष्मी जी का का तथा प्रजापति के के पुत्र और पुत्रियों प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और देवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात छत्तीस छत्तीस हजार वर्ष है और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं वे कन्याएं परम पुरुष नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं अतिबा सुलित गतिविलास विलसित रुचि लीला दुत्तमं शावलोकलींचिदीत सुंदर भ्रो मंडल सुभगविंद्रीय राम रमय निद्रया रमयते भगवान अपने गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारु चित से कुछ उझके हुए सुंदर भूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वदनार का शशि राशि राशि सौंदर्य उड़ेलकर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं तद भगवतो मायामयम रूपम परम समि योगे न रमादेवी संत्रि सुप्रजापते दुहित्रे सूचा तद्धरते विरुपास्ते इधम चोदाते लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस माया में स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करते हैं ओम आम ह्री ह्रूम ओम नमो भगवते ऋति के सर्वुण विशेष विलक्षितात्मने आकूतीना चित्ती छंदो विशेषाण साधिपते षोशकलायदमया नमयायामृत याज सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति और संकल्प आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधिसवर हैं ग्यारह इंद्रिय और पांच विषय इन सोलह कलाओं से युक्त हैं वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय अमृतमय और सर्वमय है उन मानसिक ऐन्द्रिक एवं शारीरिक बाल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओ ह्रां ह्रीं ह्रूं इन बीज मंत्रों के सहित से नमस्कार है स्त्रिओ वैतस्ता स्त्रि व्रतस्वाचिकेशर स्वराध्यलोके पति सैन्य वैं पर पत्यम प्रिय यतो य भगव आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा क्या करती हैं? वे उनके प्रिय पुत्र धन और की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं पति साम तथा पाति भया तुर जनम सा मिथो भयम मंदते नैवात्मलाभासमंड सच्चा पति रक्षा करने वाला या ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है अतः आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते या त्य ते पादोरुहारण काम ये साखिल पटा तदेव राशीम सिपिथर्चितों यदा चा भगवन् प्रतप्त प्रतप्य भगवन जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है मत प्राप्त ये जय सा सुरा सुहादया तप्यंत उग्रम तप भवत्पाद भगवत्य न अभिलाषी और रुद्र आदि समस्त तपस्या करते रहते हैं किन्तु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है सतम्यच्युत श्रेष्ठिबंधित ये हितम अच्युत आप अपने जिस कमल कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं उसे मेरे सिर पर भी रखिए वरिण्य आप मुझे केवल से लांचन रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं सो आप सर्व समर्थ हैं आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं उनका रहस्य कौन जान सकता है न रमृते चगवत प्रियतम से मनोप्रा प्रदर्शित इदानमता भक्ति योगे नाराधयतीदाहती ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणाजसे सहसे बलाय महात्मस्याय नम रम्यक वर्ष में भगवान के वहां के अधिपति मनु को पूर्व में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप के बड़े भक्तिभाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं सत्व प्रधान मुख्य प्राण प्राणसूत्रत्मा तथा तो मनोबल इंद्र और शरीर बल ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामश्य को बार बार नमस्कार है अंतर अखिल अंतर्बिश्चाखिलोक अदृष्टो विजस्वीस्वद वशे नाथा दारुमयी नर स्त्रिह प्रभो नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने हीन करके नचा रहे हैं अतः आप ही सबके प्रेरक हैं आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं वेद आपका महान शब्द है एक बार इंद्रादी इंद्रियामानी देवताओं को प्राण रूप आपसे डा हुआ तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य पशु स्थावर जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सकते भवानिमा छोड़ी मिभा मया सहोरू क्रम तेजाम तस्महे जगत प्राण गणात्मरे नमय ती अजन्मा प्रभो आपने मेरे सहित समस्त औसध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़े-बड़े उत्ताल तरंगों से युक्त प्रणयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं मेरा आपको नमस्कार है भगवान तनु बिभ्रण तत्प्रिय मनु मरियमा वर्ष पुरुष है पितृगणाधिपति रूपन्थावती मंत्रुजपति वर्ष में भगवान कक्षप रूप धारण करके रहते हैं वहां के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान के उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं ओम नभो भगवते अकूप राय विशेषणा नमो भूमरे नमो नमो नमस्ते। जो सम्पूर्ण सत्वगुण से युक्त हैं जल में विचरते रहने के कारण जिसने जिसके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं उन ओंकार स्वरूप सर्व्यापक सर्वाधार भगवान कक्षप को बार बार नमस्कार है यद्रूपमेतन निज मयापित अर्थस्व बहुप रूपित नमस्ते व्यपदेश रूपिणे भगवन् अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है इसलिए इसकी वस्तुता कोई संख्या नहीं है तथा यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है जरायुजो चराचलम देवर से पितृभूत मैंद्रियम जौखम चेल सरि समुद्र दीपग्रह क्षेत्र एकमात्र आप ही जरायु अंडज उज्भिज जंगम स्थावर देवता ऋषि भूत पितृगणभूत इंद्रियर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं यख्येय विशेषनाभ रूपा कवि कल संख्याय तस्मितम इति आप असंख्य नाम रूप और आकृतियों से युक्त हैं कपिलादि विद्वानों ने जो आप में चौबीस तत्वों की संख्या निश्चित की है वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवित हो जाती है वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है उत्तरे सूच पुरुषो भगवान यज्ञपुरुष ऋतवाराहस्ते तम तो देवी हय सह कुरु वीरथल भक्ति योगे नोपति इम च परमापनिषद मावर्तयति उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञपुरुष वराहमूर्ति धारण करके विराजमान हैं वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती हैं और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती हैं ओम नमो भगवते मंत्र तत्विंगाय यज्ञ क्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नम करम शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है जो यज्ञ और कृतुरूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्म में त्रियुगमूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है यूपम कवियोस्थिति ऋत्वगण जिस प्रकार अरणि रूप खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं उसी प्रकार कर्माशक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेकयुक्त मन रूप मंथन काष्ट से शरीर एवं इंद्रियादि को बिलो डालते हैं इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है दब्या क्रिया है सकते भी वस्तु आत्मने आत्म बुद्धि निरस्त नमो यम योगांगों के साधन ंग जिनकी बुद्धि निश्यात्मिका हो गई है वे महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों के व्यापार हेतु इंद्रियाधिष्ठाता देवता अजन शरीर ईश काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं ऐसे से आपको बार बार नमस्कार है करो तेयमोदय देवी माया यथा जो भ्रमते तथा ग्राम लो नमस्ते गुणकर्म साक्षण जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है सूकर आप जगत के कारणभूत आदिशूकर है जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है उसी प्रकार गजराज के समान करते हुए आप युद्ध में अपने को दैत को दैत्य दलित करके मुझे अपने की नोक पर रखकर रसातल प्रलय प्रयोधी के बाहर निकाले थे मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ इसी श्रीमदभागवते महाप्राहे पारम्याम सेम पंचम स्कंधे भुवनकोशवर्णनमशोध्याय